श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का श्याम पुक में अवस्थान महिम और नरेंद्र नाथ का तर्क श्याम पुक में आकर महिम बाबू इसी प्रकार की अनेक बातें करने लगे और अन्य सभी साधनों को हीन बताकर यह प्रतिपादित करने लगे कि उन्हीं के द्वारा अवलंबित साधन मार्ग श्रेष्ठ तथा सहज है श्री राम देव के युवक भक्तगण उनकी बातों को बिना प्रतिवाद सुन रहे हैं यह नरेंद्र नाथ से सहन नहीं हुआ वे विपरीत युक्ति तर्क उठाकर महिम बाबू की बात को युक्ति विरुद्ध प्रमाणित करते हुए बोले आपके समान एक तारा बजाकर मंत्रों का उच्चारण करते ही ईश्वर का दर्शन मिल जाएगा इसका प्रमाण क्या है महिम बाबू ने कहा नाद ही ब्रह्म है ईश्वर से संयुक्त मंत्र के उच्चारण के प्रभाव से ईश्वर को दर्शन देना ही होगा अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं नरेंद्र ने कहा ईश्वर ने आपके साथ इस प्रकार की लिखा पढ़ी कर ली है क्या अथवा चिल्लाकर हुम हाम शब्द करते ही ईश्वर मंत्रों सधी से वशीभूत सर्प की तरह सामने उतर आएंगे कहना ना होगा नरेंद्र के तर्क के कारण महिम बाबू का प्रचार कार्य उस दिन अच्छी तरह सफल नहीं हो सका और वे अतिशीघ्र विदा लेकर चले गए विभिन्न संप्रदाय के यथार्थ साधक लोग श्री कृष्ण देव के भक्तों के निकट विशेष सम्मान पा सके थे इस संबंध में नरेंद्र की विशेष दृष्टि रहती थी वे कहते थे साधारण मनुष्य प्रायः दूसरों की निंदा करते हैं और केवल अपने संप्रदाय के साधकों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं ऐसा करने से श्री रामकृष्ण देव के जितने मत उतने पथ के ऊपर और इसलिए श्री रामकृष्ण देव के ऊपर भी श्रद्धा प्रकट करना हुआ शाम में रहते समय ऐसी एक एक घटना की बात हमें आती है। मिश्र नामक ईसाई देव के दर्शन के लिए एक दिन उपस्थित हुए गेरुआ वस्त्र धारण किए रहने के कारण पहले हम उन्हें ईसाई नहीं समझ सके बाद में जब उन्होंने प्रसंग वश अपना परिचय दिया तब उसने पूछ, पूछा गया आपने ईसाई होकर गेरुआ वस्त्र क्यों पहना है उन्होंने उत्तर दिया ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है भाग्य से ईसा मसीह के ऊपर विश्वास स्थापित कर उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में ग्रहण कर लिया है क्या इसीलिए मुझे अपना पैतृक रीति व्यवहार भी छोड़ देना होगा मैं योग शास्त्र पर विश्वास रख और ईसा को इष्ट देव के रूप में ग्रहण कर नित्य योगाभ्यास करता हूँ जाति भेद में विश्वास न रखते हुए भी इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जिस जिसके साथ से भोजन करने में योगाभ्यास की हानि होती है अतः नित्य अपने हाथ से पकाकर कर हविष्यान खाता हूँ इस कारण ईसाई होने पर भी योगाभ्यास के फल ज्योतिष दर्शन आदि मुझे क्रमशः हो रहे हैं भारत के ईश्वर प्रेमी योगी अनादिकाल से गेरुआ वस्त्र पहनते आए हैं अतः इससे अधिक प्रिय वस्त्र मेरे लिए और क्या हो सकता है प्रश्न के बाद प्रश्न करके नरेंद्र ने उनके हृदय की सारी बातें एक एक कर निकाल ली और साधु तथा योगी जानकर उन्हें विशेष सम्मान देते हुए हम लोगों को भी वैसा करने का आदेश दिया था हम में से अनेक ने उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और उनके साथ मिलकर श्री राम देव की प्रसादी मिठाई पाई श्री रामकृष्णदेव साक्षात ईसा है ऐसा मत उन्होंने प्रकट किया था इस अवसर पर जबकि नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण देव के भक्तों को शुभ मार्ग पर परिचालित कर रहे थे श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक व्याधि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी डॉक्टर सरकार ने जिन औषधियों के प्रयोग से थोड़ी बहुत सफलता पाई थी उनसे अब विशेष लाभ नहीं हो रहा था अतः वे चिंतित हुए और यह सोचकर कि कलकत्ते की दूषित वायु के कारण संभवतः ऐसा हो रहा है उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ते के बाहर किसी उद्यान भवन में रखने का परामर्श दिया उस समय मार्गशीर्ष मास आधा बीत चुका था भक्तों ने यह सोचकर कि पौष मास में श्री राम देव मकान बदलना नहीं चाहेंगे वे किसी उद्यान भवन की खोज में दौड़ धूप करने लगे और थोड़े दिनों में ही काशीपुर स्थित मोती झील के उत्तर में जहाँ वराहनगर बाजार में जाने की बड़ी सड़क मिली है उसी के सामने रास्ते के पूर्व और रानी कात्यायनी श्री घोष का, का उद्यान भवन रुपए मासिक पर राम कृष्ण देव के रहने के के लिए ले लिया। श्री देव परम भक्त कलकत्ते के सिमुलिया मोहल्ले के निवासी सुरेंद्र नाथ मित्र ने मकान के किराए का भार देना स्वीकार किया मकान ठीक हो जाने पर किसी शुभ मुहूर्त में श्याम से सामान ले जाकर इस मकान में रखने का प्रबंध होने लगा सौर मार्गशीर्ष की संक्रांति के एक दिन पहले तीसरे पहर भक्तगण श्याम पुकुर के डेरे से श्री रामकृष्ण देव को काशीपुर के उद्यान भवन में लाए फल फूल फूलयुक्त वृक्षों से सुशोभित उस स्थान की खुली हवा निर्जनता आदि से ही श्री रामकृष्ण देव को आनंदित देखकर भक्तों को परम आनंद हुआ